महाभारत आदि आदिपर्व सप्तमोध्याय सद लाक्षागृह का दाह और पांडवों का सुरंग के रास्ते निकल जाना वय सम्वाच तुदृष्टवा सुमनस परिंवत्सरोन हर्षम संलक्षक्रे पुरोचनः पुरोचने तथा हृष्ठे कौन युधिष्ठिर सेनाजुनौ चो भमो प्रोवाच धर्म वह सम्पायन जी कहते हैं जन्मे जय पांडवों को एक वर्ष से वहां प्रसन्न चित्त हो विश्वस्त की तरह रहते हुए देख पुरोचन को बड़ा हर्ष हुआ उसके इस प्रकार प्रसन्न होने पर धर्म के ज्ञाता कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव से इस प्रकार कहा असमान सविश्वस्तान्वे पाप पुरोचन वंचितोंम नृसंसात्मा कालम मण्डे पलायने पापी पुरोचन हम लोगों को पूर्ण विश्वस्त समझ रहा है इस क्रूर को अब तक हम लोगों ने धोखा दिया है अब मेरी राय में हमारे भाग निकलने का यह उपयुक्त अवसर आ गया है आयुधागारिप्य दग्ध् चुराचनम सत्प्राणिनों निधायेह द्रवामो नभिलिता इस आयुधागार में आग लगाकर पुरोचन को जला करके उसके भीतर छह प्राणियों को रह कर हम इस तरह भाग निकलें कि कोई हमें देख न सके अथ अच्छा दान कुंती ब्राह्मण भोजन चक्रे निशी महाराज आजग्मत्रोषिताृत्य यहा कामं भुक्ति पीछा चारत जगमुर्निशी गृहान समाप्य माधवी महाराज तदनंतर एक दिन रात्रि के समय कुंती ने दान देने के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराया उसमें बहुत सी स्त्रियां भी आई थी भारत वे सभी स्त्रियां इच्छा इच्छानुसार घूम फिरकर कर खा पी लेने के बाद कुंती देवी से आज्ञा ले रात में फिर अपने अपने घरों को ही लौट गई निषादी पंचपुत्रा तू तस्मि भोज्य दक्ष अन्नाथनी समात सा पिमरा मता सपुत्र मद विह्वला सह सर्वसुतराजन तस्वीसने सुस्वाप विगत जानतकते तो मुलेसुप्ते जने तदा तदुपादीप यी शेत यत्र तथो जतुगृहद्वार दीपया दीप्यामास पांडव परंतु दैव इच्छा से उस भोज के समय एक भिलनी अपने पांच बेटों के साथ वहां भोजन की इच्छा से आई मानो काल ने ही उसे प्रेरित करके वहां भेजा था वह भिलनी मजुरा पीकर मतवाली हो चुकी थी उसके पुत्र भी शराब पीकर मस्त थे राजन शराब के नशे में बेहोश होने के कारण अपने सब पुत्रों के साथ वह उसी घर में सो गई उस समय वह अपनी शुद्ध बुध खोकर मृतक सी हो रही थी रात में जब सब लोग सो गए उसमें सहसा बड़े जोर की आंधी चली तब भीमसेन ने उस जगह आग लगा दी जहां पुरोचन सो रहा था फिर उन्होंने लाक्षागृह के प्रमुख द्वार पर आग लगाई समन्ततो सम तद पश्चाद्नि तेसनी ज्ञावा तो तदृहम सर्व आदिप्त पांडुनंदना सरंगाबुस्तूम मात्र साधमिंदमा तत प्रतापसुम्हां शब्द विभासो प्रादुरासे तेना बजन व्रज तदवे छृहम दिप्तम आहु पोहरा कसान इसके पश्चात उन्होंने उस घर के चारों ओर आग लगा दी जब वह सारा घर अग्नि की लपेट में आ गया तब यजान के शत्रुओं का दमन करने वाले पांडव अपनी माता के साथ सुरंग में घुस गए फिर तो वहां अग्नि की भयंकर लपटें उठने लगी भीषण ताप फैल गया घर को जलाने वाली उस आग का महान चट शब्द सुनाई देने लगा इससे उस नगर का जनसमूह जाग उठा उस घर को जलता देख पुरवासियों के मुख पर दीनता छा गई वे व्याकुल होकर कहने लगे पौरा उचु दुर्योधन प्रयुक्त पापेना कृतबुद्धिना गृहमात्मा विनाशाज काम दाही तत्त अहोधिधित्र बुद्धिर्नाति समंजसा यह सुची न पांडु दाह दान दाहया माशुशत्रुवत पूर्वासी बोले अहो पुरोचन का अंतकरण अपने वश में नहीं था उस पापी ने दुर्योधन की आज्ञा से अपने ही विनाश के लिए इस घर को बनवाया और जला भी दिया अहो अहोधिक्कार है क्षेत्राष्ट्र की बुद्धि बहुत बिगड़ गई है जिसने शुद्ध हृदय वाले पांडुपुत्रों को शत्रु की भांति आग में जला दिया दिष्टा पापात्मा दग्धो यम अति दुर्मति अनाग सो दाह नरोमान सौभाग्य की बात है कि यह अत्यंत खोटी बुद्धि वाला पापात्मा पुरोचन भी इस समय दग्ध हो गया है जिसने बिना किसी अपराध के अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करने वाले नरश्रेष्ठ पांडुवों को जला दिया है वै सम्पाच एवं ते बिलपंति स्म वारणावत का जना परिवार गृहम तस्थू रात्रत वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मे जय इस प्रकार वारणावत के लोग विलाप करने लगे वे रात भर उस घर को चारों ओर से घेर कर खड़े रहे पांडवाशापिते सर्वे सह मात्रा निर्गत्य जग मुद्रितक्षिता उधर समस्त पांडव भी अत्यंत दुखी हो अपनी माता के साथ सुरंग के मार्ग से निकलकर तुरंत ही दूर चले गए उन्हें कोई भी देख न सका तेन निद्रोपरोधे न साधसे न पांडवा न शेकु सह मात्रा परम तपा ले सकने के कारण आलस्य और भय से युक्त परम तप पाण्डव अपनी माता के साथ जल्दी जल्दी चल नहीं पाते थे भीमसेन सुराजेन्द्र भीम वेग परम जगाम भ्रातृनादाय सर्वान्मातरमें वच स्कोप्य जननी यमा वे नीजवान्थो गृही पाड़ीभ्या भ्रातर सुमहाल राजेंद्र भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन अपने सब भाइयों तथा माता को भी साथ ले चल रहे थे वे महान बल और पराक्रम से संपन्न थे उन्होंने माता को तो कंधे पर चढ़ा लिया और नकुल सहदेव को गोद में उठा लिया तथा से दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए चलने लगे पुरशा पदिमप सजगा माथु तेजस्वी व तरंगा तेजस्वी भीम वायु के समान वेघशाली थे वे अपनी छाती के धक्के से वृक्षों को तोड़ते और पैरों की ठोकर से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए तीव्र गति से आगे बढ़े जा रहे थे इस श्रीमद भारती श्री महाभारती आदिपर्वड़ी जतु गृहपर्वणी जतुगृहदाहे सप्तारिशदतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में दाह विषयक एक सौ सैंतालीसवां अध्याय पूरा हुआ